ये भगवान आपकी इच्छा पूर्ति भी करने में मदद करते हैं और आपका मंगल भी हो तो नश्वर इच्छा करोगे तो उसमें मदद तो करेंगे लेकिन आपका मंगलो इस भाव से फिर उस नश्वर इच्छा में कितनी मदद कब करें ना करें तो अच्छा है उनकी मौज है जितना आप उनके भरोसे और उनके महाराज जिसमें हमारा बला हो हमारा मंगल हो ये सोच के इच्छा करोगे तो फिर मंगलवा वैसा लेकिन ये होना चाहिए और तीव्रता से लगोगे तो फिर वही होगा फिर कर्म के अनुसार मल इसलिए भगवत आश्रित होकर कर्म भगवत आश्रित तो होकर स्वभाव भगवत आश्रित तो होकर चिंतन करने से जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती हवासना हाँ आश्रित तो होकर अहंकार आश्रित तो होकर मान्यता आश्रित तो होकर करते तो रास्ता लंबा हो जाता है कि खाना तो तोल के खाएंगे इतना जल्दी जगेंगे ये करेंगे तब कहीं मिलेंगे ये करेंगे तो राम सुखदास जी ने कहा कि हमने तो पहले बहुत कुछ करके देखा अब पता चला कि इतना सरल नहीं शरारती। तो बैठे रहते कि जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति लोगों को कैसे हो जाए तो अभी पता चला तो आप लोग उसका फायदा उठा जो सत है चेतन है आनंद स्वरूप है मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता है और वो भगवान राम जी को वशिष्ठ महाराज बोलते कि वो परमेश्वर कहीं देश विशेष में या फलानी जगह है आएंगे अथवा मैं जाऊंगा ए धारणा छोड़ो वो सर्व देश में सर्व काल में और सबके आत्म रूप होकर बैठे उस परमेश्वर का ऐसे ऐसे उपासना करो ऐसा चिंतन करो मैं भी आपको बताता हूं कि भाई ऐसे प्राणायाम करो फिर भगवान के चित्र की तरह अथवा आकाश में एक टक देखो ओमकार का जब करो फिर चुप हो जाओ फिर जब करो चुप करो तो एकाग्रता बढ़ेगी श्रद्धा एकाग्रता सच्चरित्र ब्रह्मचर्य श्रद्धा से आपका अंत कर रसीला होगा एकाग्रता से अंता कण में भगवत स्वभाव का मला आएगा और संसारी सफलताएं भी एकाग्रता से इच्छा पूर्ति की शक्ति भी आएगी लेकिन इसमें आसक्ति करोगे तो फसोगे एकाग्रता का फल आसक्ति तो हिरणा कश्यपों की एकाग्रता हुई और फिर मैं राजा बनू ऐसा बनू तो कितने हजारों वर्ष लटका एकाग्रता में तो बल होगा सफलता का लेकिन अनासक्ति जगत से खाली एकाग्रता से भी काम नहीं होता श्रद्धा है एकाग्रता है तो रसीला पर एकाग्रता है आज आसक्ति बनी रही मैं राजा बनू मैं लंकाधीश बनू मैं फलाना बनू तो बन के फिर बिगड़ना पड़ेगा ना तो सुन रहे थे ना ऐसा हो गया ऐसे हो गए फिर आखिर क्या जमीन ले ली बिल्डर हो गए और द, दस करोड़ रुपया महीने में कमाने लगे फिर क्या छोड़ के तो ही मरना है यहाँ शक्ति का प्लानिंग है ना ये करू ये पाऊ ऐसा करू मैं एक बैंक खोल दूखा फिर गरीबों को कम पैसे में ब्याज पर दू बेचारे आदिवासी है वो ऐसा करू ऐसा करू ये सब ठीक है लेकिन फिर क्या आपकी बैंक खुल गई आदिवासियों को गरीबों को तुमने सस्ते दाम पे छह टक्के पे पैसे दिए पांच टक्के पे दिए अच्छा है ठीक है मैं तो कहता हूं आप उनको नी बिना ब्याज के पैसे दो अच्छा है चलो शुभभाव है फिर क्या आपका शरीर कब तक और बैंक कब तक ईश्वर क्या है आप क्या है और जगत क्या है उसमें तो बुद्धि नहीं लड़ी ना तो आप अपने पैर पर कुहाड़ा मार रहे हैं आप मुसीबत को बुला रहे हैं। ऐसे वैसे संकल्प करोगे तो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता आपसे छूट जाएगा ऐसे फेंके जाओगे कि फिर कभी रास्ते चलना मुश्किल हो जाएगा तो बोले अनाशक्त कर्म करो दिया ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य मुख्य हो फिर सेवा तो अपन करते हैं और दूसरे को क्यों मना करेंगे लेकिन उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का तो श्रद्धा अनाशक्ति ब्रह्मचर्य और सत चरित्र ये पांच सद्गुणों को अच्छी तरह से आत्मसात करके थोड़ा सा ही वजन भगवत प्राप्ति कर देगा दुखों से सदा के लिए छूट जाएंगे अज्ञान मिट जाएगा और भगवान और आपके बीच की दूरी भी हट जाएगी एक एकाग्रता हुई श्रद्धा हुई और भगवान स्वप्न में दिखे साकार होकर आए, लेकिन आपके मन में आसक्ति बनी रहे कि मैं ही रहू ऐसा बनू तो फिर भगवान क्या करेंगे वैसे ही वरदान दे देंगे जख मारो उसी में तुम्हारी इच्छा पूर्ति का तो महात्मा लोग बहुत दूर का अनुभव करके बताते कि अनाशक्ति आठ हजार वर्ष तपस्या की बना सोने का पूरी धरती पर फिर आखिर क्या रावण ने तपस्या की एक क्या लंका बन गई लेकिन आसक्ति रही बाहर से अंदर सुख भरना ही आसक्ति सकती बाहर की चीजों की औषध के अंतरात्मा के आनंद को प्रकट करना ही आना सकती। तो रावण को उस अपनी पत्नी थी लंका में कितनी होगी नाचने गाने वाली लेकिन जगत में सुख लेने की आसक्ति आकर सीता माता तक बुरी नजर से अथवा अपराध वृत्ति से उनको उठा के ले आना आखिर तो कुछ नहीं हर बारह मैंने दे दिया दलाई आशक्ति का फल दिखा रहे और हर राम नौमी को भगवान प्रकट होते है अनाशक्त तो भगवान राम ये अनाशक्ति का प्रत्यक्ष धर्म का विग्रह और रावण का शक्ति का है तो आशक्ति वाले को दे दे सला और अनाशक्ति वाले को मैं प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या तक अनाशक्ति तो एकाग्रता ब्रह्मचर्य अनाशक्ति सच्चरित्रता ये पांच सद्गुण और भगवान के स्वभाव का सत्सुन सुन ले पूर्व विश्व प्राप्ति ऐसे